IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है एक सुरंग है छोटी सी कौन बता देगी देखते क्या होता है आज तो अच्छी पिसेंगी आज तो बच्चे गा गा वाह वाह क्या बात है आज तो बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्या बात है भाई कुछ खिचड़ी पक रही है लगता है मौसी आज तो हम आपके लिए पहेली ढूंढ कर लाए हैं मेरे लिए पहेली अच्छा अरे वाह बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है अच्छा तो जल्दी से पूछो क्या हार जाएंगी सच्ची में मैं, मैं मैं हार जाऊंगी अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो पूछकर तो देखो अरे आ, आ, क्या तुमसे कम है पूछो पूछो पूछो पूछो तो हमारी पहेली है हां एक सुरंग है छोटी सी और रास्ते उसके हैं दो Esforment. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. फूल ना दे वो भई और कुछ पता पता बताओ खुशबू बदबू पता लगाए उसमें जादू ऐसा हवा है उससे आती जाती हवा है उससे आती जाती काम ये उसका कैसा उफ, उफ, उफ। सोचो सोचो क्या पूछताला सोचो अरे मौसी जी दिमाग लगाओ अपना <laughs> ओए बच्चे तो बहुत शैतान है इतनी मुश्किल पर है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा एक सुरंग दो और से ये तो सीधा-ताई ने करी नहीं भाई नहीं अब तो नहीं समझ में आ रहा तुम ही बता दो नाक नाक नाक, नाक। ओ, अच्छा नाक वाह भाई क्या पहेली थी मजा आ गया ठीक <laughs> कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा मुश्किल थी ना हां भाई बहुत मुश्किल थी बहुत मुश्किल थी तभी तो मेरी समझ में नहीं आई आसान होती तो मैं बता ना देती भाई वाह क्या पहेली थी वेरी गुड वेरी गुड मजा आ गया मजा आ गया भाई नाक सुरंग है छोटी सी छेद भी उसके हैं दो छोटे छोटे बाल हैं अंदर तू नाने दे वो खुशबू बदबू पता लगाए नाक में जादू ऐसा सांस से आती जाती काम नाक का ऐसा काम, काम नाक का ऐसा कान नाक का ऐसा कान नाक का ऐसा आओ क्विज करें अभी आप सुन रहे थे